पा पाने धातु चलिया लटकर तीप शाप होने के बाद ये सूत्र लग गया पाघ्राधमास्थाम दृश्यर्ति सरती सदसदाम पीब जिघ्रधम िष्ठ मन यश्यर्च धौषा ष्टी बहुचन इनके स्थान पर ये आदेश होंगे पाकिस्तान पर पीब घ्राह के स्थान पर इसी क्रम से स्थानीय और आदेश गिनती करो स्थानीय कितने गिनती करो अलग गिनती करो संख्या बताओ गिनती क्या न पहले गिनती करो इस क्या है ग्यारह है दसवा क्या है सदक को क्या आदेश होगा सिय और नवा क्या है धातु शर्ती सरती क्या है यदि सरती होता है <laughs> क्या क्या सरती धातु क्या है पहले बातो धो के क्या धातु हाँ श्री श्री को आदेश क्या होगा धो उसके पहले क्या है री धातु उसको क्या आदेश होगा हम्म अर्चा ऋच्छ पश्य अगर ऋच्छ है गुण हो गया पश्च्य अर्च बनी गया दृश्य दिर्ष, दृश्य दृश्य क्या है दिर्ष धातु दृश्य धातु दृश्य को क्या होगा देश होगा दृश्य को पश्य दृश्य के आगे क्या है दृश्य के आगे री है ऋ को आरती कर लिखा है रीत धातु को क्या देश होगा ऋच ऋ क्या है श्री श्री को क्या देश होगा धो एक है यक्षा देश किसके स्थान पर होगा बताओ तीनों टिप्पणी दिया है अच्छा अच्छा उसको देखकर सब बताते हैं सरविश बता देते हैं <laughs> पाद्य नाम पिवाद शिव रीत संज प्रत्यय परे ईद संग का सकार प्रत्यय सप है सप से कुछ परे में हो तो आदेश हो जाएगा विवाद आदेशो दंत तेना पीवा आदेश पीवा आदेशो दंत दंत क्या है अदंत है पीब अकार ब है सप रु अ मिलकर के सब अनु दीर्घ होना चाहिए ना पीवा में अ सब कहा मिलकर सब उन्हें देखो अको ना नहीं देखो मैं किसको देख कर पूछते समय अन्य नहीं बोलना यदि इससे हमारे पूछते तो बोलना मैं एक कतर से बोलता हूँ जिसको पूछते बताना हमेशा ध्यान देना किसको पूछते देखना क्या लगा अत गुणे अत हाँ वो को वो बोला बोलना अतः गुण नहीं बनना क्या सूत्र क्या करता है में क्या करता है अपदांत अथ से परे पर खाली अथ से अपदांत से पर में गुणा हो तो पर रुपए का दिशा तो गुना नहीं हुआ गुणा गुणा ना गुण प्राप्त था किस सूत्र से गुना होना था क्या प्राप्त था कि सूत्र से हाँ यदि हलंत होता तो पुगंत लघु पर से गुण होता अधंत होने के कारण उपधा में एक नहीं गुण नहीं हुआ विवाद स्वादंत न गुण गुण प्राप्त था कि सूत्र से कब गुण होता यदि हलंत होता पिबती बन गया बोले सबू पिबती लिट लकान में धातु क्या है पा, पा। पर पा पा ओ पूर्भ्यास हलादिशे स लगे हस होगा अभ्यास में क्या रहेगा प प औ आत औ आत से पर नल को औ हो जाएगा आधनता धातु और नल औ आदेश सियात क्या आदेश होगा किस स्थान पर नल ष्टी दिया किस स्थान पर ओ प प पा अगरे अनल को हो गया ओ पा में आए आगे ओह कैसा तो लगे बृद्रेश जी क्या आदेश क्या बनेगा प आगे पा पा अतुस प पतुस अतुष कित है किसो तो से कयो हो हो केंद्र शो लोप इटी चजाधाकोदीट्टो परयोरा तो लोप अजादर्धा अजादर्धा के अतुष् अजादे अर्धधातुक ंगीत ईट हो कित गीत और ईट पर हो या की या ईट है हो, गीत हो गीत हो ईट हो आ तो लोप आकार का लोप पाके पा के आकार का लोप हो लो जाएगा हलंत हो जाएगा अतुस मिल जाएगा पप बन जाएगा पप हो में उस कहां से यार किसो तो से हम्म झेस जूस भी लगता है ईट लगा में में पादा तो अजंते है हलंत है अजंत में पाद धातु का नाम आया उधरी दंते श्लोक में इसलिए सेठ है लीट लकारे में ईट करने के लिए क्या सूत्र सूत्र सूत्र बोलो रित जी क्या कृषि बोलो सूत्र ये लीट लकारे में ईट करने के लिए सूत्र है कृषि के अधिनियम से कृषि विषय ईट प्राप्त हुआ ईट थल को भी ईट प्राप्त है थल में ईट निश्चित करने के लिए क्या सोता है? फिर भी विधान होगा किसे ये तो भारत थल में विकल्प से ईट है ईट पक्ष में आतो ईटी चल जाएगा ईट पर मिलेगा तो पपीता बन जाएगा और जब ईट नहीं होगा वहाँ आतुलोप, पपाता बनेगा हतुस में आतो जल गया, पापा तू पापा, आगे उत्तम में कितने रूपए बनेगा एक वजन में एक बनेगा नलोत्तम बने नहीं ना क्या नलोत्तम बा है ना नहीं क्यों नहीं लगेगा नलोत्तम बा लगेगा ना नहीं क्यों नहीं लगेगा नीति का कार्य नहीं नौतम विकल्प कर सीमित करेगा नीति हो अथवा नहीं हो नीति का कार्य नहीं होता है यार क्या होता है आत औ नलस नल को हो जाएगा अव अवन पर वृद्धि होती है नित हो नहीं हो वृद्धि तो हो जाएगी या नहीं हाँ इसलिए यदि अचुनीति अतवृद्धा कुछ लगाना होता तो नीति के लिए बिकल यहाँ तो नीति करने पर भी कोई आपत्ति नहीं नीत हो अथवा नहीं हो आतवन लग गया औ हो जाएगा वृद्धि पपो वस में आतो लपीट चे लगेगा किसले इटे कित कि बोलो पपाऊ पपाऊक देखकर नहीं बनना बिना देखकर बोलो पपाऊ में क्या बनेगा बोला कठिन प्रश्न है सबसे कठिन है महेंद्र क्या बनेगा लूट में पपिता अभी तो नहीं लूट रहा है हाँ ठीक है बोलो सब पाता, पाता। लेट बोलो लेट से है चार लेट से है क्या है रुको क्या हाँ बोलो विसर्ग तो नहीं कहाँ विश पास बोलो सो पास, पास। लोट लगान में बोलो विसर्ग जहाँ रु बोलो लोट लगा में विसर्ग कहीं कहनी बोलो सो दिवता, दिवता, दिवता, दिवा दिवा ए रूहू जहाँ लगा रुक बोल दही आबतु पिबंत दही लंग में लंग में बोल नहीं दे आगे बोलो अत दीर्घ हाँ लगा कहीं कह लगा रु बोलो जहाँ हत दीर्घ लगा हाँ ठीक है अत गुण क्या लगा बोलो हाँ आप उत्तम में क्या सतर लगा तो हत उत्तम पुरुष और अमीपुर बोलो सब सो अभी विदलिंग में क्या बनेगा बोलो निबे बाब के बनेगा बिबेद तम तब ये तामिया तीन ताम। <laughs> क्या मने बोलो उत्तम पुरुष हो गया ठीक है उत्तम पुरुष बोला विसर्ग कितने रूपये में है रो बोलो क्या ठीक है असली में एर लिंगी शतुलिंगी घूसा नाम आस्था दीनाच के किति लिंगी संज्ञा का नाम संज्ञा करने वाली सूत्र क्या है दाधा गोदाप मास्थाधि नाम घूमास्था गापा जहाती सामने आता है ए तम श्याद आर्ध धातु के किति लिंगी। को हो, हो, लिंगो। लिंग आर्ध धातुक हो की तु हो लिंग हो लिंग कब होता है कि सूत्र से किसी और अर्ध धातुक है क्या किस से लिंगासित लिंग या सुट की तरह नहीं पर ए तो हो जाएगा पा के को ए हो जाएगा क्या रूप बनेगा पे या तो या सुट के साकार श्रवण नहीं होगा सकार कहाँ जाएगा कौन बताएगा अब बताओ सकार कहाँ जाएगा नहीं ध्यान बोलो वो लाइन में कोई बोलो साकार कहाँ पे हाथ में और कहीं लगेगा उसको से यहाँ अंतजा और कहीं लगेगा प्रथम दूसरा लाइन तृतीय लाइन हैं सिप में लगेगा हाँ टीप में सिप सिप में क्या बनेगा या सौ टा साम बताए हाँ बोलो पेयात लूंग लकार में चिले लूंगी चिले स्विच है स्विच को लू करने के लिए सूत्र आया सूत्र या तो याद किसको तो याद सूत्र याद है तो जोर से बोलो चुप, चुप नहीं बोलो ठीक है नित्यांत बोलो सब बोलो सिच लुक हो जाएगा रुप क्या बनेगा अपात के सूत्र से गुण होगा या नहीं क्यों नहीं होगा ये गंध नहीं देखो पुस्तक तो ये गंध है नहीं धातु है धातु सेट नहीं इस गुण नहीं होगा ये है ना धातु अन्य है ना एक ना एक गंत नहीं उत्तर ठीक दिया है एक गंत नहीं होने से गुणन नहीं हुआ था तो शेट नहीं क्या आगे से ताम आने पर सिाताम तो नहीं बनेगा अपाताम बनेगा बने हाँ बोलो अपात रुको जाने पर सूत्र लगे आ तो सिज लुकी आदनता देव झेर जुस सिच लूक होने पर आदंत से जीव को जूस होगा आदंतादेव झेर जूस सिज लुकी आदंत आत है झी को जूस होने पर लगे सूत्र उसे पदात उसी अपदांतात, अपदांत पर यहाँ सिच लूक होने पर विधि विधिभ्यस्त से झेर जूस प्राप्त था प्राप्त होने पर आतसूत आरभ करने से नियम करेगा सिद्ध सिद्धे सत्यारंभ नियमार्थ आदंत से ही जी को जूस होगा सिज लुक हो तो अन्यत्र जी को जूस नहीं होगा ऐसे भू धातु का क्या लूंग लगा बनाते समय सिज का लुक हुआ था घूमा स्था गा हाथी सामने गातिष ठाकू पास हुआ था तो वहाँ भूख के सिच होने पर जेर जूस लगा था? नहीं तो आत आत नियम करता आदमत से होगा उस अन्य पर लग गया अपदांत कार्य से उसी पर रूपये का आदेश हो जाएगा क्या रूप क्या बना बोलो अपात अपात श्रीज का श्रवण कितने स्थान में हुआ हम्म बोलो अपाम उत्तम पुरुष में लू किस सूत्र से होगा वही सूत्र मध्यम में क्या सूत्र क्यारे किस सूत्र से होता है देखे, देखे, देखे देखे था। हाँ क्या बनेगा अपा सेहत सीचिल किस सूत्र से होगा सिंच नहीं होता बोलो अपा इट नहीं क्या प्राप्त है क्या ईट प्राप्त नहीं किस तरह से प्राप्त है बोलो इट प्राप्त है ना हम्म इट प्राप्त है क्यों नहीं होगा क्या बोलो जैसे बोलो एकाश उपदे से ये हम पा अनुदाते है उदाते है उदाते है ना yep. क्या है उदाते हो तो एकाश उपदे से अनुदाता तो लग तो नीट से निषेध नहीं हुआ तो ईट हो जाएगा कैसे पता चला है पहा मे आ उधारते तो कुछ ना कुछ कहना कैसे अनुदात होता तो आतंप होता इसमें अनुदात ईत होता आत्म पता अनुदात से तो आतंक पता नहीं पहा क्या आकार ईत है क्या ई तो नहीं अनुदातोन से आतंबोध हो जाएगा अनुदात है अनुदात होने से कैसे पता चलेगा अनुदात है या नहीं श्लोक में दिया ये जो तीन श्लोक में नाम दिया बिना एकाच अनुदात एकाच अनुदात को छोड़ करके निकालना बाकी एकाच अनुदात नहीं है तो अनुदात नहीं उदात तो तो कुछ अनुदात नहीं है पा में आ अनुदात नहीं तो हो गया अपा शत्रिंग तो लकार बन गया आगे ग्लि हर्ष क्षय क्या तो था, था। ईप सफ एच क्या बनेगा ग्लाहयति बोल आदच उपदेशे एजनस धातु रात न तो शिति उपदेश में यदि एजंत है आत हो जाएगा एच आत एच उपदेशे एजंत हो तो एच कहा हो जाएगा अशीति पर में नहीं हो गलई है लट लकार में शीत से आत्व नहीं हुआ एच व हो गया लिट लकार में शीत परे में आए नहीं आएगा सपने नहीं हुआ आ हो जाएगा पहले ग्लई हो जाए हो जाएगा ग्ला ग्लाहने पर ग्ला जैसे बनेगा तो उन्नाल जगल आगे जगलाऊ जगला तो थाल में विकल पिट हो जाएगा ना तो अन्य बोलो जपेरी जगलाऊ नहीं जोर से बोलो बंद कर पुस्तक क्रम धातु का एक लकार रूप लेन बोलेगा की भी गलती नहीं हो उत्तम पुरुष नहीं है उत्तम पुरुष कौन बोलेगा नहीं चक्राम दो रूपये नहीं चक्रा आगे बोलने के लिए क्या तो? करो नहीं करा नहीं सुर से जो जो जहाँ हटगा वहाँ बोल सकते तो बोला तो हो गया कहाँ लिंग में कहा नहीं करो क्रम्यासम सम में श्यम से कहाँ से आएगा अकरम श्याम अभी कौन सा धातु बी हाँ पाधातु ग्लईक शय का लीटर कर बोलो जगलऊ पाधातु लूंग लगा रहे बोलो पा आपार, धातु का लीट लगा र पुरुष भोजन क्या बना पपा मध्यम पुरुष भोजन क्या परि क्या पूछा था वही मध्यम पुरुष भोजन पूछा था ना एक भोजन पूछा था वो गलत ही बोलेते क्रम धातु का कर्म क्या लुंग थी वृद्धि नहीं नही बदब्रजा हल सी नहीं बदब्रजा हलते सुना लगे नेट धातु क्या हाँ ठीक है सेट है नेट किंतु और एक सूत्र है अतो हला दे सूत्र वृद्धि हो जाए ना नहीं, नहीं। क्या सूत्र um